महाभारत अश्वेधिक पर्व पंचा सतमोध्या और पुरुष की भिन्नता बुद्धिमान की प्रशंसा पंचभूतों के गुणों का विस्तार और परमात्मा की श्रेष्ठता का वर्णन ब्रह्मोवाच हंत व्रवध्यामी जन्मतः सप्तमा गुरुना शिष्य तब ब्रह्मा जी बोले श्रेष्ठ महर्षियों तुम लोगों ने जो विषय पूछा है उसे अब मैं कहूंगा। गुरु ने शिष्य को पाकर जो उपदेश दिया है उसे तुम लोग सुनो। समस्त कृत्य तमम मतम एक तत्त पदम अनुद्वग्नम वरिष्ठम धर्म लक्षण उस विषय को यहाँ पूर्णतया सुनकर अच्छी प्रकार धारण करो सब प्राणियों के अहिंसा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है ऐसा माना गया है यह साधन उद्वेग रहित सर्वश्रेष्ठ और धर्म को लक्षित कराने वाला है ज्ञानम निश्रेय इत्याहवृद्धा निश्चित तस्मा ज्ञान शुद्धि न मुच्यत सर्वकिल विषय निश्चय को साक्षात करने वाले वृद्ध लोग कहते हैं कि ज्ञान ही परम कल्याण का साधन है इसलिए परम शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है हिंसा पर जो लोग प्राणियों के हिंसा करते हैं नास्तिक वृत्ति का आश्रय लेते हैं और लोभ तथा मोह में फंसे हुए हैं उन्हें नरक में गिनना पड़ता है आश्रयुक्ता निकर्माणी कुर्वते ये तेस्म लोके प्रमोदंते जायमाना जा पुनः पुनः जो लोग सावधान होकर सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे बार बार इस लोक में जन्म ग्रहण करके सुखी होते हैं कुरवते ये तुकि श्रद्धा ना विपरचित अनाथिर योग संयुक्ता ते धीरा साध दर्शि जो विद्वान समस्त योग में स्थित हो श्रद्धा के साथ कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फल में आसक्त नहीं होते वे धीर और उत्तम वाले माने गए हैं। परम सत्व विप्रयोग श्रेष्ठ महर्षियों अब मैं यह बता रहा हूँ कि सत्व और क्षेत्रज्ञ का परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता है इस विषय को ध्यान देकर सुनो विषयों विषयत्म होत्यते विषय पुरुषो निषय स्मृत इन दोनों में यहाँ यह विषय विषय भाव संबंध माना गया है इनमें पुरुष तो सदा विषयी और सत्व विषय माना जाता है या ख्या पूर्वकलनाशुको दुम्बरम यथा भुज्यम न जानी नित्यम निम सत्व यस्व तम विजाणी तेजो भुंगतेज पूर्व अध्याय में मच्छर और गूलर के उदाहरण से यह बात बताई जा चुकी है कि भोगा जाने वाला अचेतन सत्व नित्य स्वरूप क्षेत्रज्ञ को नहीं जानता किंतु जो क्षेत्रज्ञ है वह इस प्रकार जानता है कि जो भोगता है वह आत्मा है और जो भोगा जाता है वह सत्व है नित्यम द्वंद्व समाहयुक्त सत्वीषण निर्द्वन्दो निष्कलो नित्य क्षेत्रत्मक मनीषी पुरुष को कहते हैं और क्षेत्र निर्द्वंदकल नित्य और निर्गुण स्वरूप है सर्वत्र वह क्षेत्र समभाव से सर्वत्र स्थित हुआ ज्ञान का अनुसरण करता है जैसे कमल का पत्ता निलिप्त रहकर जल को धारण करता है वैसे ही सदा क्षेत्र का उपभोग करता है सर्विपिपिंदोल पद्मी पत्र संस्थित एवं एवं संयुक्त पुरुष संशय जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की चंचल भूंद उसे भिंगो नहीं पाती उसी प्रकार विद्वान पुरुष समस्त गुणों से संबंध रखते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता अतः क्षेत्रज्ञ पुरुष वास्तविक में असंग है इसमें संदेह नहीं है द्रव्यमात्रम मात्र अभूत सत्व पुरुष सेश्चय यथा द्रव्यम चकर्ता चयोग्यो सता यह निश्चित बात है कि पुरुष के भोगने योग्य द्रव्य मात्र की संज्ञा सत्व है तथा जैसे द्रव्य और कर्ता का संबंध है वैसे ही इन दोनों का संबंध है यथा प्रदीप महादाज कश्चित तमजग्छति तथा सत्व प्रदीपे नगछनती परमेश जैसे कोई मनुष्य दीपक लेकर अंधकार में चलता है वैसे ही परम तत्व को चाहने वाले साधक सत्वरूप दीपक के प्रकाश पे साधन मार्ग पर चलते हैं यावत् द्रव्यम गुण तावत प्रदीप सम प्रकाशते द्रव्य गुण ज्योति अंतर्ध्या जब तक दीपक में द्रव्य और गुण रहते हैं तभी तक वह प्रकाश फैलता है द्रव्य फैलाता है और द्रव्य और गुण का क्षय हो जाने पर ज्योति भी अंतर्ध्यान हो जाती है व्यक्त व्यक्त व्यक्त पुरुषो इस इस प्रकार तो है है और पुरुष अव्यक्त माना गया है। इस तत्व को समझो अब मैं तुम लोगों से आगे की बात बताता हूँ सहस्त्री नी दुर्मेधा न बुद्धि मरी ग चतुर्थेना प्रथान सेना बुद्धिमान सुख मेधते जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है उसे हजार उपाय करने पर भी ज्ञान नहीं होता और जो बुद्धिमान है वह चौथाई प्रयत्न से भी ज्ञान पाकर सुख का अनुभव करता है एवं धर्मस्य से विज्ञे संसाधन मुपा मुपायतः उपाय जो हिम मेधावी ऐसा विचार करके किसी उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए क्योंकि उपाय को जानने वाला मेधावी अत्यंत सुख का भागी होता है यथा प्रपंडो मनुजह न जाति महताे दंतरा पिच जैसे कोई मनुष्य यदि राह खर्च का प्रबंध किए बिना ही यात्रा करता है तो उसे मार्ग में बहुत क्लेश उठाना पड़ता है अथवा वह बीक्ष में मर भी सकता है तथा कर्मसु विजेय तथा कर्मसु वि जेय फलम भवती वाहन वह आत्मने श्रेय शुभाशु दर्शनम ऐसे ही पुरुष जन्मों के पुण्यों से पुरुष पुरुष योग योग के के साधन साधन में लगने पर सिद्धि रूप फल से पाता पाता है अथवा नहीं भी पाता। पुरुष का अपना कल्याण ही उसके शुभ संस्कारों को बताने वाला है यथाच दीर्घान पदभ्या प्रपद्यते अध पर्व तत्व दर्शन जैसे पहले न देखे हुए दूर के रास्ते पर जब मनुष्य सहसा पैदल ही चला अब चल पड़ता है तो वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। यही दशा तत्वज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष की होती है तमेव च यथाध्वानम रथे ने हा सुत्य स्व प्रयुक्तरा तथा बुद्धिमता गति ऊर्धम पर्वत मारुत भूतलम किंतु उसी मार्ग पर घोड़े झुटे हुए शीघ्र रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है तथा वह ऊंचे पर्वत पर चढ़कर नीचे पृथ्वी के ओर नहीं देखता उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों की गति होती है रथे नथिनम पश्य क्लिश्यमान अचेतनम यद्द पथस्ताव रथे न स तो छेड़े छेड़ रथ पदे विद्वान्थमत्सृज गचते देखो रथ के द्वारा जाने वाला भी मूर्ख मनुष्य ऊँचे पर्वत के पास पहुंचकर कष्ट पाता रहता है किंतु बुद्धिमान मनुष्य जहां तक रथ जाने का मार्ग है वहाँ तक रथ से जाते हैं और जब रथ का रास्ता समाप्त तो हो जाता है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है एवं गच्छत में था भी तत्वयोग विधान भी परिघ्या गुणज्ञ उत्तराध्य उत्तरो इसी प्रकार तत्व और योग विधि को जानने वाला बुद्धिमान एवं गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ बूझ उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है यथारण्व महाघोरम अपलव संप्रगाते बाहुभ्यामेवोहाधम वा क्षत्यसंशय जैसे कोई पुरुष मोह बिना नाव के ही भयंकर समुद्र में प्रवेश करता है और दोनों भुजाओं से ही तैरकर उसके पार होने का भरोसा रखता है तो निश्चय ही वह अपनी मौत बुलाना चाहता है उसी प्रकार ज्ञान नौका का सहारा लिए बिना मनुष्य बहुत से पार नहीं हो सकता नावाचापी यथा प्रागो विभाग स्वृद्या अश्रात सुलहे गेत शीघ्र संतरतीर्थदम तेनो गच्छेत परम पारम नावमुस्तृज्यप व्याख्यात पूर्वकलन अयथार्थ पदातिनो जिस तरह जलमार्ग के विभाग को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष सुंदर डांड वाली नाव के द्वारा अनायासी जल पर यात्रा करके शीघ्र समुद्र से तर जाता है एवं पार पहुंच जाने पर नाव की ममता छोड़कर चल देता है उसी प्रकार संसार सागर से पार हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष पहले के साधन सामग्री की ममता छोड़ देता है यह बात पर चलने वाले और पैदल चलने वाले के दृष्टांत से पहले भी कही जा चुकी है इसने स्नेहा सम्मो महापंडो नाभिदासो यथा तथा ममत्व नाभिभूत संतव परिवर्तित परंतु इसने मोह का प्राप्त हुआ मनुष्य मोह को प्राप्त हुआ मनुष्य ममता से आबद्ध होकर नाव पर सदा बैठे रहने वाले मल्लाह की भांति वही चक्कर काटता रहता है नामम शक्यम आरोपर्ति तथा रथमा नाम सुचरिया विधीये एवं कर्म कृत चम बसी अस्त पृथक पृथ् यथा कर्म कृत लोके तथानप्यते नौका पर चढ़ जिस प्रकार स्थल पर विचरण करना संभव नहीं है तथा रथ पर चढ़कर जल में विचरण करना संभव नहीं बताया गया है इसी प्रकार किए हुए विचित्र कर्म अलग अलग स्थान पर पहुँचाने वाले हैं संसार में जिनके द्वारा जैसा कर्म किया गया है उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है जन्न ही वह गंध नोरम्यम च रूप स्पर्श शब्दवत अं, मनंते मूल्यो बुद्धिया तत्प्रधान प्रचे जो गंधरस रूप रस स्पर्श और शब्द से युक्त नहीं है तथा तो मुनि लोग बुद्ध के द्वारा जिसका मनन करते हैं वह प्रधान कहलाता है त्र प्रधानमत अव्यक्त गुणों महान मत प्रधान भूतुण अहंकार एव प्रधान का दूसरा नाम अव्यक्त है अव्यक्त का कार्य महतत्व है और प्रकृति से उत्पन्न महत्त्व का, का कार्य अहंकार है अहंकारात्म भूतो महाभूत पृथकूता वही गुण स्मृत अहंकार से पंच महाभूतों को प्रकट करने वाले गुण की उत्पत्ति हुई है पंच महाभूतों के कार्य हैं रूप रथ आदि विषय वे पृथक पृथक गुणों के नाम से प्रसिद्ध हैं बेद धर्मम तथा व्यक्तम प्रथवात्मक बीज धर्म महान आत्मा प्रसवचेति नुतम अव्यक्त प्रकृति कारण रूपा भी है और कार्य रूपा भी इसी प्रकार तत्व के भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गए हैं बीज धर्म स्वंकार प्रसवच पुनः पुनः बीज प्रसव धर्मि महाभूता पंचवई अहंकार भी कारण रूप तो है ही कार्य रूप में भी बारम्बार परिणत होता रहता है पंच महाभूतों अर्थात पंच तन्मात्राओं में भी कारणत्व और कार्यत्व दोनों धर्म हैं। वे शब्दादि विषयों को उत्पन्न करते हैं इसलिए ऐसा कहा जाता है कि वे बीज धर्मी है बीद धर्मृत्या हु प्रकुर विचेता पंच भूता चित्त प्रम विचेषण उन पाँचों भूतों के विशेष कार्य शब्द आदि विषय हैं उन विषयों का प्रवर्तक चित्त है त्रिक गुण वायु त्रिगुण ज्योतिहु वा आ पश्चापे चतुर्गुणाह पंच महाभूतों में से आकाश में एक ही गुण माना गया है वायु के दो गुण बतलाये जाते हैं तेज तीन गुणों से युक्त कहा गया है जल के चार गुण हैं। पृथ्वी पंच संकुलां आके देवी शुभा पृथ्वी के पांच गुण समझने चाहिए यह देवी स्थावर जंगम प्राणियों से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश करने वाली है शब्द स्पर्श तथा रूपम रथो गंध पंचम एत ही पंच गुणा भूमि विघेया विप्रवरोपर्श रूप रस और पांचवा गंध यही पृथ्वी के पांच गुण जानने चाहिए पार्थिव चागंधो गंधच्च बहुधा स्मृत तस् गंधस्वि विस्तरे बहुन गुणा इनमें भी गंध उसका खास गुण है गंध अनेक प्रकार की मानी गई है मैं उस गंध के गुणों का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। करूँगा इष्टान इष्ट गधुरथा निरहारी संघत स्निग्धो रुक्षो विशद पार्थिव गंध स्त इष्ट अर्थात सुगंध अनिष्ट अर्थात दुर्गंध मधुर अम्ल कटु निरहारी अर्थात दूर तक फैलने वाली मिश्रित स्निग्ध रूक्ष और विशद ये पार्थिव गंध के दस भेद समझने चाहिए शब्द स्पर्श तथा शब्द स्पर्श रूप रस ये जल के चार गुण माने गए हैं इनमें रस ही जल का मुख्य गुण है अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ रस के बहुत से भेद बताए गए हैं मधुरो कटु तवण तथा एवं सर्वत विस्तारो रसोवारी मय स्विता मीठा खट्टा कड़वा चीता कैसलया कसैला और नमकीन इस प्रकार छह भेदों में जल में रस का विस्तार बताया गया है शब्द स्पर्श तथा रूपम त्रिगुण ज्योतिरुच्यते ज्योतिष गुणो रूप रूपम, रूपम च बहुधात शब्द स्पर्श और रूप ये तेज के तीन गुण कहे गए हैं इनमें रूप ही तेज का मुख्य गुण है रूप के भी कई भेद माने गए हैं शुक्ल कृष्ण तथा रक्त नीलम पीतारुणम तथा रीर्घम स्थूल चतुर तु वृत्तवत एवं द्वादश विस्तर तेजस्वु्य विज्ञे ब्राह्मण धर्म सत्यवादी शुक्ल कृष्ण रक्त नील पीत अरुण छोटा बड़ा मोटा दुबला चौकोना और गोल इस प्रकार तेजस रूप का बारह प्रकार से विस्तार सत्यवादी धर्मज्ञ वृद्ध ब्राह्मणों के द्वारा जानने योग्य कहा जाता है शब्द स्पर्श उज्ञेय गुण व्यु रोचते वायुच्चा गुण स्पर्श स्पर्श बहुत शब्द और स्पर्श ये वायु के दो गुण जानने योग्य कहे जाते हैं इनमें भी स्पर्श ही वायु का प्रधान गुण है स्पर्श भी कई प्रकार का माना गया है रुक्ष शीत तथम स्निग्धो विशद कठिनो दारुणो मृद हो एवं द्वादश विस्तारों वाह गुण उच्यते विधि ब्राह्मण ही सिद्ध ही धर्मज्ञ रूखा ठंडा गरम स्निग्ध विशद कठिन चीकना शक्षण अर्थात हल्का पिच्छिल कठोर और कोमल इन बारह प्रकारों से वायु के गुण स्पर्श का विस्तार तत्वदर्शी धर्मज्ञ सिद्ध ब्राह्मणों द्वारा विधिवत बतलाया गया है तत्र तत्रक का गुणमाकाशम शब्दित स्मृत आकाश का शब्द मात्र एक ही गुण माना गया है उस शब्द के बहुत से गुण हैं इनका विस्तार के साथ वर्णन करता हूँ तब्द से वक्षा में विस्तरेण बहुन गुणा गांधारो मध्यम पंचम तथा परम पर तो विजेय धैवतस्तथा इष्टाष्ट शशब संहृत प्रभागवा एवं दसवेंधो जेय शब्द आकाशस शरद ऋषभ गांधार मध्यम निषाद धैवत इष्ट प्रिय अनिष्ट अप्रिय और स्लिष्ट इस प्रकार विभाग वाले आकाश जन शब्द के दस भेद हैं आकाशमोत्तम भूतम अहंकार तथा पर अहंकारात् बुद्धिर्बुद्धिरात्मा तथा पर तस्मात् परम्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर आकाश सद्भूतों में श्रेष्ठ है उससे श्रेष्ठ अहंकार अहंकार से श्रेष्ठ बुद्धि उस बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है परापरज्ञो भूतानाम सर्वकर्माण सर्वभूतात्म भूतात्मा ग्यात्मा नम्य जो मनुष्य संपूर्ण भूतों की श्रेष्ठता और न्यूनता का जानकार और सब प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाले हैं वह अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है इत महाभारते आश्वेदिकवड़ी अनुगीता पर्व गुरुशिष्य संवाद पंचाशत्तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में गुरुशिष्य संवाद विषयक पचासवा अध्याय पूरा हुआ